देवी भागवत नवम स्कंध इंद्र के द्वारा महालक्ष्मी का ध्यान स्तमन नारद इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार सोलह प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की प्रत्येक वस्तु को भक्तिपूर्वक मंत्र पढ़ते हुए विधि के साथ समर्पण किया अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपस्थित की पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं भगवती महालक्ष्मी जो अमूल्य रत्नों का सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता हैं ऐसा यह विचित्र आसन स्वीकार कीजिए कमलाले इस शुद्ध गंगा जल को सब लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं सभी को इसे पाने की इच्छा लगी रहती है पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए यह अग्निस्वरूप है आप इसे पाद्य रूप में स्वीकार करें पद्मवासिनी शंख में पुष्प चंदन दुर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुएं तथा गंगाजल जल रख कर अर्घ प्रस्तुत है इसे ग्रहण कीजिए श्री हरि प्रिय यह उत्तम गंध वाले पुष्पों से सुवासित तेल तथा सुगंधपूर्ण आमल की चूर्ण शरीर की सुंदरता बढ़ाने का परम साधन है आप इस स्नानोपयोगी वस्तु को स्वीकार करें देवी इन कपास तथा रेशम के सूत्र से बने हुए वस्त्रों को आप ग्रहण कीजिए देवी यह भूषण रत्न और स्वर्ण का विकृत रूप है इसे धारण करने से शरीर की से बढ़ जाती है, यह संपूर्ण सुंदरता का परम कारण है पहनते ही शोभा निखर उठती है अतः परम सुशोभित होने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए श्री कृष्ण कांते वृक्ष का रस सूख कर इस रूप में परिणित हो गया है इसमें सुगंधित द्रव्य मिला दिए गए हैं ऐसा यह पवित्र धूप स्वीकार कीजिए देवी सुखदाई एवं सुगंध युक्त यह चंदन सेवा में समर्पित है स्वीकार करें सुरेश्वरी जो जगत के लिए चक्षु स्वरूप है जिसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता तथा जो सुख स्वरूप है ऐसे इस प्रज्वलित द्वीप को स्वीकार कीजिए देवी यह नाना प्रकार का उपहार स्वरूप नैवेद्य अत्यंत स्वादिष्ट है इसमें विविध रस भरे हैं स्वीकार कीजिए देवी अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना गया है प्राण की रक्षा इसी पर निर्भर है तुष्टि तो और पुष्टि प्रदान करना इनका सहज गुण है आप इसे ग्रहण कीजिए महालक्ष्मी यह उत्तम पकवान चीनी और क्षित युक्त एवं अगनी चावल से तैयार है इसे आप स्वीकार कीजिए देवी सरकरा और घृत में सिद्ध किया हुआ परम मनोहर एवं स्वादिष्ट स्वस्तिक नामक नैवेद्य है इसे आपकी सेवा में समर्पित किया है स्वीकार करें